कैसे काम बना आसान मशीने छठा भाग यहां एक की जगह पर एक रिफिल का टुकड़ा लगा दिया गया है यह टुकड़ा भी एक छोटी घिरनी ही है अब देखो बड़ी गिन्नी के एक चक्कर में छोटी घिनी कितने चक्कर लगाती है एक घिनी को घुमाने पर दूसरी घिन्नी उसी दिशा में घूमती है या विपरीत दिशा में कुछ ऐसे उदाहरण बताओ जिनमें एक घिन्नी चलाने के तरीके का उपयोग किया जाता है बनाना सीखो सोडा वाटर की बोतलों के कुछ ढक्कन लो एक खीर को ठोंक कर ढक्कनों के ठीक बीच में एक छोटा सा छेद बनाओ दो ढक्कनों को एक लकड़ी के पटिया पर सटा कर रखो जिससे उनके दांत आपस में फंस जाइए अब इन ढक्कनों के छेदों में एक एक छोटी कील ठोंक दो जिससे ढक्कन आसानी से घूम सके एक ढक्कन को घुमाओ और देखो कि दूसरा ढक्कन किस दिशा में घूमता है इन प्रश्नों के उत्तरों की तुलना करके बताओ कि घिन्नी घुमाने और गैर से गैर घुमाने में दिशा का क्या अंतर पड़ता है एक तीसरा ढक्कन और फिट करो और देखो कि ढक्कन किन किन दिशाओं में घूमते हैं साइकिल साइकिल पर कुछ सवाल। साइकिल को ध्यान से देखो, पता करो कि इसमें लीवर, और गेयर कहा लगे हैं। इनकी सूची बनाओ। साइकिल में तेल कहा देते हैं और क्यों साइकिल का पैडल एक बार घुमाने पर पिछला पहिया कितने चक्कर घूमता है साइकिल साइकिल को ब्रेक ब्रेक लगाकर घसीटे या छोड़कर तो इनमें से किस स्थिति में में मेहनत अधिक लगेगी और क्यों? साइकिल के पहिए अगर हवा कम हो तो वह भारी क्यों चलती है तरह तरह की मशीनें तुमने अपने आसपास जितनी भी मशीनें देखी हैं, उनको निम्नलिखित चार समूहों में बांटो खा हाथ या पाव से चलने वाली मशीनें, खा जानवरों से चलने वाली मशीनें, ग बिजली या तेल से चलने वाली मशीनें और घा हवा या पानी से चलने वाली मशीनें। इन मशीनों को गौर से देखो इनमें कहीं घिरनी कहीं बाल बेरिंग कहीं गैर कहीं लीवर इच्छा लगी होंगे ढूंढने की कोशिश करो कि विभिन्न मशीनों में इनमें से कौन सी चीजें कहां-कहां लगी हुई हैं। यहां तक कैसे काम बना आसान मशीनें नाम का यह पुस्तक समाप्त है